मंडल ब्राह्मणोपनिषद यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है इसमें कुल पांच ब्राह्मण हैं जिसमें महर्षि याज्ञवल्क एवं भगवान नारायण के प्रश्नोत्तर रूप में आत्म तत्व का विशद विवेचन हुआ है प्रथम ब्राह्मण में सर्वप्रथम तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग की आवश्यकता और पुनः यम नौ नियम आसन प्राणायाम आदि षडंग योग देह के पंच दोष तारक दर्शन लक्षत्रय दर्शन तारक और अमनस्क रूप योग के दो भेद आत्मनिष्ठ की ब्रह्मरूपता आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है द्वितीय ब्राह्मण में सर्वाधार रूप ज्योति का आत्म आत्मतत्व के रूप में वर्णन किया गया है साथ ही ज्योति रूप आत्मा के ज्ञान का फल संभवी मुद्रा पूर्णिमा दृष्टि मुद्रा की सिद्धि और उसके लक्षण प्रणवरूप आत्म प्रकाश का अनुभव षणमुखी मुद्रा से प्रणव की सिद्धि प्रणवविद पर कर्म का अप्रभाव उन्मनी अवस्था से अमनस्क स्थिति की प्राप्ति ब्रह्मानुसंधान से कैवल्य की प्राप्ति ब्रह्मविद का स्वरूप सुसुप्ति और समाधि में भेद ब्रह्म का ब्रह्मरूप होना जागृत आदि पंच अवस्था संसार से पार होने का मार्ग मन ही बंध मोक्ष का कारण निर्विकल्प समाधि के अभ्यास से श्रेष्ठ ब्रह्मविद होना और ब्रह्मानंद की प्राप्ति आदि का विशद विवेचन है तिथि ब्राह्मण में परमात्म ज्ञान एवं लक्ष्य दर्शन से अमरस्कता की प्राप्ति और उससे संसार बंधन से निवृत्ति तारक मार्ग से मनोनाश की प्राप्ति उन्मनी सिद्ध योगी का ब्रह्म रूप होना आदिवर्णित है चतुर्थ ब्राह्मण में व्योम पंचक का ज्ञान और उसका प्रतिफल तथा राजयोग का सारांश विवेचित है पंचम ब्राह्मण में परमात्मा में मन को लीन करने का अभ्यास अमनस्क अवस्था के अभ्यास से ब्रह्म स्थिति की प्राप्ति अमनस्क सिद्ध पुरुष की महिमा आदि का वर्णन है शांति शांतिपाठ पूर्णम पूर्णमद पूर्णा पूर्णम धर्चते पूर्ण पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शातिशा शाति हरि ओ प्रथम ब्राह्मण प्रथम खंड याज्ञवल्यो हई महामुनिरादित्यलोक जगा तमादित्यम ना भो तमा, तमा महामुनि याज्ञवल्क्य एक बार आदित्यलोक में गए और वहाँ भगवान आदित्य को प्रणाम करके कहा हे hey भगवान आदित्य आप हमें आत्मतत्व का उपदेश प्रदान करें सहोवाच नारायण ज्ञानयुक्त यमाष्टांग योग उच्यते तब सूर्य देव ने कहा तत्व ज्ञान सहित यम नियम आदि को अष्टांग योग कहा जाता है शीतोष आहार निद्रा विजय सर्वदा शांतिल विषयेन्द्रिय निग्रह चैत सर्दी गर्मी आहार एवं निद्रा पर विजय प्राप्त करना सर्वदा शांत रहना और निश्चल होकर इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ये सभी यम हैं गुरु भक्ति सत्य वस्तु अनुभव तद्वस्त अनुभवन तुष्ट निसंगता एकांतवासो मनोनिवृत्ति विलासो वैराग्य भाव गुरुभक्ति सत्य मार्ग में अनुरक्ति यथालभ संतोष एकांत निवास अनाशक्ति मनोनिवृत्ति फल की इच्छा न करना और वैराग्य भाव ये सभी नियम हैं सुखासन नियमो आसन्नियमोवती सुखासन वृत्ति सुखपूर्वक एक वृत्ति में दीर्घ काल तक स्थित रहना और चिरनिवास बिना प्रयास के चिरकाल तक एक स्थिति में रहना ये आसन के नियम हैं पूरक कुंभ करे चकोश्चतु षि द्वा त्रिशत्ख्य यहा क्रम प्राणायाम मात्राओं द्वारा पूरक चौसठ मात्राओं द्वारा कुंभक और बत्तीस मात्राओं द्वारा रिचक करने को प्राणायाम कहते हैं विषय मनो निरोधन इंद्रियों के विषयों से मन का निरोध करना प्रत्याहार कहलाता है विषय व्यावर्तन पूर्वक चैतन्य चेतस्थापन भवति विषयों से निरोधित मन को चैतन्य सत्ता में स्थित करना धारणा है सर्व शरीर सुचैतन्यकतानता ध्यानम ध्यान विस्मृति समाधि सभी शरीरों में एक ही चैतन्य तत्व विद्यमान है इसी एक तानता अर्थात निरंतर चिंतन को ध्यान कहा है और ध्यान को भी विस्तृत कर देना भूल जाना समाधि है ध्यान को भी विस्मृत कर देना भूल जाना समाधि है एवं सूक्ष्म अंगानी या एवं वेद समुक्त मुक्तिभाग भवती इस प्रकार ये सभी सूक्ष्म अंग हैं जो इन्हें इस प्रकार जानता है वह मुक्ति का अधिकारी होता है